महाकाली दस महाविद्या काली प्रथम रूप है माता का यह रूप साक्षात और जागृत है महादैत्यों का वध करने के लिए माता ने यह उग्र रूप धरा था सिद्धि प्राप्त करने के लिए माता की वीर भाव में पूजा की जाती है काली माता तत्काल प्रसन्न होने वाली और तत्काल ही रूठने वाली देवी है अतः इनकी साधना के पूर्व एक निष्ठ और कर्मों से पवित्र होना जरूरी होता है यह कज्जल पर्वत के समान शव पर आरूढ़ मुंडमाला धारण किए हुए हैं इनके एक हाथ में खड्ग दूसरे हाथ में त्रिशूल है तीसरे हाथ में कटे हुए सिर को लेकर भक्तों के समक्ष प्रकट होने वाली काली माता को नमस्कार है माँ काली एक प्रबल शत्रुहनता महिषासुर मर्दनी और रक्तबीज का वध करने वाली शिवप्रिया चामुंडा का साक्षात स्वरूप है जिसने देवदानव युद्ध में देवताओं को विजय दिलवाई थी इनका क्रोध शांत करने के लिए स्वयं शिव जी को इनके चरणों में लेटना पड़ा था अलग अलग ग्रंथों में मां काली के कई रूप बताए गए हैं कहीं चार स्वरूपों का वर्णन है तो कहीं आठ तो कहीं नौ स्वरूपों में उपासना होती है एक स्वरूप को भी कई कई नामों से पुकारा गया है दक्षिणा श्मशानकाली मातृकाली महाकाली भद्रकाली सिद्धकाली, काली गुह्यकाली चामुंडा काली धनकाली कामाकुलाकाली आदि नामों से साधक इनकी उपासना करते हैं माता के मंत्र का जब किसी जानकार साधक के मार्गदर्शन के बिना कभी नहीं करना चाहिए देवी महाकाली या काली का शस्त्र त्रिशूल और तलवार वार शुक्रवार दिन अमावस्या पुष्प नीला रात्रि महारात्रि शिव महाकाल